श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग व्याकुलता और प्रसम दर्शन हम कह चुके हैं कि अग्रज के देहांत के बाद श्री जगदम्बा के पूजन में श्री राम कृष्ण देव ने विशेष रूप से अपना मन संयोग किया था तथा उनके दर्शन प्राप्त करने के निमित्त जो भी कुछ उन्हें अनुकूल प्रतीत होता था पूर्ण विश्वास के साथ व्यग्र हो उसी का वे अनुष्ठान करते थे उनके श्रीमुख से हमने सुना है कि उस समय विधिवत पूजन करने के उपरांत प्रतिदिन श्री राम प्रसाद आदि सिद्ध भक्तों के पदों को गाकर देवी को सुनाना उनकी दृष्टि में पूजन का एक अंग बन चुका था चित्त के गंभीर उच्छ्वासपूर्ण उन गीतों को गाते हुए उनका हृदय उत्साह से भर जाता था वे सोचते थे कि राम आदि भक्तों को माँ का दर्शन प्राप्त हुआ था तब तो जगत जगतजननी का दर्शन अवश्य मिलता है तो फिर मुझे उनका दर्शन क्यों नहीं मिलेगा व्याकुल हृदय से वे कहने लगते माँ तूने राम प्रसाद को दर्शन दिया है तो मुझे क्यों न दर्शन दोगी मैं धन जन, भोग सुख कुछ भी नहीं चाहता हूँ मुझे दर्शन दे इस प्रकार प्रार्थना करते हुए नेत्रजल से उनका वृक्ष प्लावित हो जाता था तथा उससे हृदय का बोझ कुछ हल्का होने पर विश्वास की मुक्त प्रेरणा से कुछ स्वस्थ हो पुनः गीत गाकर देवी को प्रसन्न करने के लिए वे सचेष्ट हो जाते थे इस प्रकार पूजन ध्यान तथा भजन में दिन बिताने लगे तथा रामकृष्ण देव के मन की अनुरक्ति एवं व्याकुलता दिनों दिन बढ़ने लगी तब से देवी के सेवा पूजा में भी उनको पहले की अपेक्षा अधिक समय लगने लगा पूजन करने के निमित्त बैठ विधि के अनुसार अपने मस्तक पर एक फूल रख कर ही कभी कभी वे दो घंटे तक स्थानों की तरह निश्चल रूप से ध्यान मग्न रहने लगे अन्नादि का भोग लगाकर मां भोजन कर रही है इसी चिंतन में उनका पर्याप्त समय व्यतीत होने लगा प्रातःकाल अपने हाथ से पुष्प चयन करने के पश्चात माला बनाकर देवी के श्रृंगार करने में उनका बहुत समय बीतने लगा अथवा अनुरागपूर्ण हृदय से दीर्घ समय तक वे संध्या आरती ही करते रहे पुनः अपराह्न के समय देवी के समक्ष यदि वे गाने बैठे तो उस समय वे इस प्रकार तन्मय तथा भाव होने लगे कि बारंबार उनसे यह कहे जाने पर कि आरती का समय बीता जा रहा है उनके द्वारा ठीक समय पर आरती कराना संभव न हो सका इसी तरह कुछ काल तक पूजनादि कार्य संपन्न होते रहे इस प्रकार की निष्ठा भक्ति तथा व्याकुलता को देखकर मंदिर के लोगों की दृष्टि श्री रामकृष्ण देव की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुई थी और यह बात सहज ही में अनुभव की जा सकती है साधारणतया लोग जिस प्रकार रहते हैं वैसे न रहकर नवीन रूप से किसी को रहते या कुछ करते हुए देखकर साधारण लोग सर्वप्रथम कुछ हंसी मजाक किया करते हैं किंतु जो जो दिन व्यतीत होने जाते होते जाते हैं और वह व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने मार्ग में जितना ही अग्रसर होता है लोगों की भावना भी तद अनुरूप परिवर्तित होकर श्रद्धा का रूप धारण कर लेती है श्री रामकृष्ण देव के संबंध में भी ठीक ऐसा ही हुआ था कुछ दिन इस प्रकार पूजन करते हुए अधिकांश लोगों के वे परिहास पात्र बने किंतु उसके कुछ दिन बाद लोग उन पर श्रद्धा करने लगे सुना जाता है कि श्री रामकृष्ण देव के पूजनादि को देखकर संतुष्ट हो मथुरा बाबू ने रानी रासमणि से कहा था हमें अद्भुत पुजारी मिला है देवी संभवतः शीघ्र ही जागृत हो उठेगी किंतु लोगों के इस प्रकार मंतव्य से श्री रामकृष्ण देव अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुए समुद्र नदी की भांति तभी से उनका मन सतत एवं समान रूप से श्री जगन्माता के श्री चरणों की ओर तीव्र गति से अग्रसर होने लगा जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगे श्री रामकृष्ण देव के हृदय की अनुरक्ति तथा व्याकुलता भी उसी प्रकार वर्धित होने लगी तथा इस प्रकार अविश्रांत रूप से एक ओर मन की गति होने के कारण उनके शरीर में भी नाना प्रकार के बाह्य लक्षण प्रकट होने लगे उनका आहार निद्रा आदि कम हो गए शरीर का रक्त प्रवाह, वक्षस्थल तथा मस्तिष्क में निरंतर द्रुत गति से प्रवाहित होने के कारण उनका वक्षस्थल तथा आरक्त रहने लगा उनकी आँखें बीच बीच में अश्रुसिक्त होने लगी तथा भगवत दर्शन के निमित्त अत्यंत व्याकुलताजनित क्या करूं, कैसे दर्शन प्राप्त हो इस प्रकार की चिंता निरंतर उनके भीतर विद्यमान रहने लगी फलस्वरूप ध्यान पूजनादि के समय को छोड़कर शेष समय में उनके शरीर में एक प्रकार की अशांति तथा व्यग्रता दिखाई देने लगी